जो किसी भात भी सत्य मार्ग तज कर कुमार्ग पर जाता है परवश होकर अपनी मत पर अज्ञान कुठार चलाता है अंधा श्रद्धालु वही तो है वही ज्ञानी अज्ञानी है हंस किंतु यह बोध नहीं क्या दूध और क्या पानी है अच्छा यह बात जाने दो टने मरने की बात करो या उल्टे घर को जाओ या रन करने की बात करो लक्ष्मण बोले छत्री के प्रति ऐसा क्या नहीं अच्छा है छत्री तो फिरने के बदले जूझना समर में सीखा है बच्चों अब तक जो पर्दा था अब उसे हटाए देता हूँ मैं ही लक्ष्मण हूँ कैसा हूँ यह अभी बताए देता हूँ जिसने घन्ना संघारा है उसको तुम भीर समझते हो समलो इन बाणों से विध कर तुम भी निज थाम पहुँचते हो अब क्या था खींच ही गए धन सुबाण तत्काल क्षण भर में होने लगा युद्ध बिकट भी कराल लक्ष्मण जिस समय अग्नि सर से सर्वत्र अग्नि फैलाते थे कुछ तभी से जल बरसा लपटों को लिए बुझाते थे फिर लक्ष्मण अपना बाण छोड़ जब जल को घी कर देते थे कुछ तभी जलाकर निज सहायक घी को मिट्टी कर देते थे धीरे धीरे बढ़ चलाओ वैज्ञानिक संग्राम धी, धीरे धीरे बढ़ चला वैज्ञानिक संग्राम घटा जब इधर उधर खिल गयी घाम बाणों बाणों के द्वारा नाना प्रकार के जर आए बाणों ही बाणों के द्वारा सब नष्ट हुए सब बिलगा माया की प्रतिमा ये बनकर लड़ती थी मरती जाती थी धोखे की सेनाएं बनकर लड़ती थी मिटती जाती थी जब वैज्ञानिक युद्ध को होने आया अंत तंत्र शक्तियां हो गई रण में प्रकट तुरंत उच्चाटन मारन वशीकरण सम्मोहन आदि शस्त्र आये उन मंत्रों ने उस तंत्रों ने कितने ही कौतुक दिखलाए लड़ते थे कभी प्रकट होकर फिर कभी गुप्त हो जाते थे नाना प्रकार की लीला से वीरत्व वीर दिखलाते थे लक्ष्मण द्वारा व्यथित जब देखे दोनों लाल गुरु ने गुप्त प्रकार से फेंका माया जाल सेना का आधा दल अब तो अपने ही को कुछ जान गया आधा ऐसे ब्रह्म में आया लक्ष्मण ही को लो मान गया कुछ घबराए अपने ही हाथों से अपने गर्दन उतार उठे कुछ अपने ही शस्त्रों द्वारा लक्ष्मण जी पर करवा रठे लक्ष्मण घबराए जब ही देखी ऐसी बात तो मेरा श्री रघुनाथ को होकर भी विवलगात ताहा लक्ष्मण ने जब जभी सेतापति से त्राण गुरु ने लौटाया तभी अपना माया बाण माया की माया हटते ही सारी सेना को ज्ञान हुआ उर्मिला नाथ को भी अपनी बीती बातों का ध्यान हुआ पर सेना ना ऐसी घबराए जमनस के समर स्थल पे भागी कौशल की ओर तुरत जमनस के समर स्थल में लक्ष्मण ने देखा जभे सेना का यह हाल तेवर तिरछे हो गए नेत्र हो गए लाल जान की जान की जीवन का फिर ध्यान किया श्री लक्ष्मण ने सारंग शक्ति भर कर खेचाम सर छोड़ दिया श्री लक्ष्मण ने वह तीर सा जभी लगा कुछ गिरे मुर्छा खा कर तब सत्वर सामने समर करने डट गया वीर लौ आकर तब आते ही लव किया सर का प्रबल प्रहार सारे सेना में मचा भीषण हाहाकार लक्ष्मण ने देखा जभी यह प्रहार उद अपने सर से कर दिए लव सर के दो खंड कुछ गागे देखा हुए लव सर के दो खंड पुल क्रोध में प्रलय सा छोड़ा बाण प्रचंड लगा हृदय में लखन के वह सहायक बलवंत आये मीठे नींद थे मूर्चित हुए तुरंत थे नामे अब मच गया एक प्रबल कुहराम बंदबाल को ने किया तभी महासंग्राम कुछ लक्ष्मण इत्यादि के करने लगे समाल कुछ सैनिक पहुंचे अवध और सुनाया हाल भरा हुआ था जिस समय कौशल का दरबार तभी चुटी देवी ग करने लगे पुकार अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ नाथ त्राहीमाम अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ नाथ त्राहीमाम त्राही त्राहि माम त्राहीमाम अवैधनाथ जगन्नाथ त्राहि त्राहीम महान दुख है रघुवंश हिला जाता है मुकुट अवध का महाराज जिगा जाता है बड़ा अंधेर है जुगनू की चमक की आगे प्रकाश रखते हुए सूर्य छिपा जाता है पड़े अचेत वहा चेत करे दया धाम रक्ष माम रक्षमाम पाहिमाम पा रक्षमा रक्ष माम पाहिमाम पा माम अवधनाथ जगन्नाथ सीतानाथ सीता गा त्राही अवधनाथ त्राही जगन्नाथ त्राही सीता नाथ त्राही सुना सैनिकों से जभी रण का दुखद वृत्तांत खेद प्रकट कर भरत से बोले सीताकांत कांत भैया देखो तो सही है कैसा अंधेर दो बच्चों ने कर दिया रण में यह हथ फेर धिकार राज से बाने पर जो रणस भाती मचाता है मुझको तो वह क्लेशों वाला बन का जीवन ही भाता है निश्चय है यह राजा होकर रण में दस हारा था तप से जीवन के बल ही से हमने उसको संघारा था देखा न प्रगट जिस योद्धा ने घननाद सरीखा मारा है वही बनवासी बच्चों से चेतना बेचारा है हे भरत बताओ तुम्हें आज कैसे यह पूर्ण समस्या हो जो जग के रक्षा करता है उसकी अब क्यों कर रक्षा हो लक्ष्मण जब वहाँ मूर्छित हो तब तो मेरी तैयारी है कर्तव्य ज्ञान में कहता है औधेश्वर तेरी बारी है यह सुनकर बोली भरत ठहरे दया निधान जब तक जीवित दास है ऐसा करे न ध्यान मेरी उत्कट उत्कंठा है जीवन को धन्य बनाऊ मैं अपने ठाकुर की प्रतिमा पर अपना सर्वस्व चढ़ाऊ मैं शत्रुघ्न लखन को जिस प्रकार ऋण आज्ञा देते हो भैया, वैसे ही काम भरत से भी किस लिए न लेते हो भैया? प्रभु बोले मेरे लिए है सब भ्रात समान किंतु तुम्हारे साथ है कुछ संबंध महान लक्ष्मण सा योद्या भाई जब मूर्तरण में हो जाएगा तो माला ए जपने वाला किस बात वहां जम जाएगा बस इन्हें विचारों से तुमको अब तक रोक रहा भैयाम बदले में ज्वाला के भीतर अपने को झोंक रहा भैया भरत उसी चढ़ कर उठे अभीठ हरी नाथ आज देख तो लीजिए माला के भी हाथ